कटपुतली डोरी कौन संग बाधी सच बतला तू नाचे किसके लिए बावरी कटपुतली डोरी पिया संग बाधी मैं नाचू अपने पिया के लिए जहाज धर साजन ले जाए संग चलूं मैं छाया सी वो है मेरे जादूगर मैं जादूगर की मायासी ओ जान बुझ कर छेड़ के मुझसे पूछे ये संसार बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बाधी सच बतला तो नाचे किसके लिए डोरी पिया पिया संग बांधी मैं नाचू अपने पिया के लिए हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज की बात बहुत ही भरे हुए दिल से शुरू कर रहा हूं दिल भरा क्यों है इसकी वजह आपको बताता हूं मगर उसके पहले आनंद फिल्म का एक मशहूर डायलॉग और सच बात यह है कि आनंद फिल्म में केवल उस डायलॉग को दोहराया गया था वो बात तो बहुत पहले कही गई थी कि जहां पर नम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है वो जैसे चाहता है वैसे हमें ना चाहता है जब जिस पात्र को चाहता है उसे लाता है पर्दे पर और जब जिस पात्र को नहीं चाहता है उसे पर्दे से हटा देता है पात्र के आने और जाने देखिए बात मैं बोल रहा हूं, ये हमारे फिल्म में नहीं कही गई पात्र के आने और जाने का क्रम उस पात्र की महत्ता पर डिपेंड करता है कोई पात्र बहुत थोड़े समय के लिए पर्दे पर आकर भी ऐसी छाप छोड़ जाता है जो चाहने पर भी नहीं बिटाई जा सकती और कोई पात्र पूरे समय पर्दे पर सामने रहता है मगर उसकी याद नहीं रह जाती तो साहब हमारे जिंदगी के पर्दे पर भी हमारे एक दोस्त आए थोड़े समय के लिए थोड़े समय मतलब समय अंतराल लंबा रहा लगभग 20 वर्षों का मगर इन 20 वर्षों में अगर मुलाकात का समय देखें तो शायद 40-50 घंटे 100 घंटे अंदाजा लगाइए ना आप दोस्तों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं यानी वो दोस्त जिन्हें हम कहते हैं कि यह हमारे बहुत पक्के दोस्त हैं जरा एक बार कोशिश करके देखिए ना कि आपने उन दोस्तों के साथ कितना समय गुजारा है कितने समय उनके साथ बात की है कितने समय उनके साथ खामोश बैठे रहे? सच बात तो यह है कि दोस्ती तो सबसे बढ़िया वही होती है ना जहां पर कि आप अपने दोस्तों के साथ खामोश बैठे रहें मगर आपको लगे कि साथ था यह दोस्ती बहुत पक्की दोस्ती होती है सब आप मामूली दोस्तों के साथ ऐसे समय नहीं गुजार सकते तो साहब मैं जिक्र कर रहा हूं अपने बहुत ही करीबी दोस्त श्री सतीश ढींगरा जी का जिनके पुस्तक के कुछ अंश भी मैंने आपको सुनाए थे और जिनके किस्से बातें बीते कल की उसके बारे में मैंने आपसे जिक्र भी अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में किया है इत्तेफाक की बात यह है कि पिछले सोमवार को वो हमारे बीच नहीं रहे जीवन की आपाधापी में उनसे मुलाकातें तो कम ही हो पाई मगर उनकी बातों ने बहुत प्रभावित किया और मैं तो यही कहूंगा कि वो असमय हमें छोड़ गए परंतु शायद ईश्वर की इच्छा ही ये थी कि वे हमारे साथ इतने ही समय रहे तो दोस्तों मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप भी उनको श्रद्धांजलि देने में मेरा साथ देंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको आत्मा को शांति मिले और वैसे लोग दुनिया में और आएं आप सोच रहे होंगे कि मैं उनकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा हूं मैं प्रशंसा जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि उनका एक गुण मुझे बार बार याद दिलाता है और वो गुण है जिंदा रहो जिंदा रहो हमेशा एक उम्मीद रखो मेरे ख्याल से उनकी आयु लगभग सत्तर बहत्तर वर्ष रही होगी परंतु आप विश्वास करेंगे उनसे जब मैंने अंतिम बार बात की यानी कि उनके जिस दिन वो गए हैं उसके पिछले दिन जब उनसे बात की उस दिन भी उनके पास एक प्लान था और उस योजना पर उन्हें काम करना था यह उन्होंने मुझको बताया दोस्तों ऐसी ऐसी इच्छा कि मैं लगातार कुछ करता रहूं यह बहुत कम लोगों में होती है और खास तौर से हमारे जैसे लोग जो रिटायर होने के बाद सॉरी रिटायर होने के बाद समझ नहीं पाते कि क्या करना है उनके लिए तो उनका जीवन वास्तव में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है लाइट हाउस की तरह है जो हमें रास्ता दिखा रहा है कि तुम क्या कुछ कर सकते हो तो खैर साहब ढींगरा जी हमारे बीच नहीं रहे और चूंकि उनकी बात मुझे आपके साथ साझा करनी थी क्योंकि उनसे मैंने आपकी मुलाकात तो पिछले हफ्तों में करा ही दी थी और आज भी जैसा मैंने वादा किया था और जैसा कि धींगा साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आपको बताऊं इस बारे में तो आज भी मैं आपको एक घटना उनकी पुस्तक से जरूर सुनाऊंगा चलिए अभी पहले एक और बात आपसे करता हूं वो है साहब हम सब मैंने कहा ना हम सब कठपुतलियां हैं ऊपर वाले के हाथ में तो सवाल यह है कि ये कठपुतली क्या हम सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है नहीं ऐसा है नहीं क्योंकि हम सब वास्तव में कभी कभी किसी न किसी इस नीचे वाली दुनिया के किसी व्यक्ति के हाथ की कठपुतली भी बन जाते हैं देखिए कठपुतली बनने का मतलब क्या है कठपुतली का मतलब है कि जो आप हैं आप वैसे ना दिखे आप क्या दिखे देखिए कठपुतली क्या होता है काठ की पुतली तो काठ की पुतली काठ की पुतली जैसी न दिख करके किसी कहानी के पात्र जैसी दिखने लगे यह निर्णय कौन लेता है यह निर्णय लेता है वो व्यक्ति जो कठपुतली नचा रहा है जब वो ये निर्णय लेता है कि कठपुतली जो काठ की पुतली है उसको क्या कपड़े पहनाएगा उसको क्या रूप देगा तो यह निर्णय उसका होता है हम सब इस तरह से किसी न किसी के हाथ की कठपुतली हो जाते हैं। हम सब अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं, परंतु हम सब अपने उस व्यक्तित्व को अपनी इच्छा के अनुसार न चलाकर किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलाने के प्रयास करते हैं। कभी तो यह बात अच्छी होती है यानी कि अगर आप एक सच्चरित्र पति का की भूमिका निभाने लगे बड़ा अच्छा लगेगा आपकी पत्नी को आपकी पत्नी को तो अच्छा लगेगा परंतु उन्हें दूसरी महिला का क्या होगा उन्हें कैसा लगेगा तो आपने अपने आप आप को बना दिया है अपनी पत्नी के हाथ, आप एक अच्छे बेटे अच्छी बेटी अच्छी बहु अच्छे दामाद इसका ये बनने के लिए आप कठपुतली बन जाते हैं उस व्यक्ति के हाथ में और होता यह है कि ये कठपुतलियां उस व्यक्ति की इच्छा इच्छानुसार काम करती रहती हैं। अब सवाल यह है कि यहां पर एक शब्द आता है विवेक या डिस्क्रीपन मनुष्य को वो भी दिया है भगवान ने जब मनुष्य को विवेक या डिस्क्रिप्शन दिया भगवान ने तो ये कहा कि भाई तू सुन सबकी और कर अपने विवेक से मगर यहां तो साहब होता यह है कि जब हम कठपुतली बन जाते हैं तो हम सुनते भी सबके हैं और करते भी सबकी हैं हम अपने मन की अपनी बात को हम टाल जाते हैं हम उसको कुछ ज्यादा वजन नहीं देते तो साहब हम जो जिसकी जिसकी हम कठपुतली हैं हम उसके मन से चलते रहते हैं अब इसको हमारे गुरु जी कहते हैं इसको रोल प्ले है कि भाई हम भूमिका निभा रहे हैं और गुरुजी के शब्दों में रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर जगह जहाँ पर आप हैं आपको वो रोल निभाना है और उस रोल को निभाने में आपको जैसा आपसे कहा जाए आप वैसा करिए मगर अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मैं गुरुजी की बात को केवल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साहब भूमिका तो निभाइए रोल प्ले करिए कठपुतली बनिए मगर उस कठपुतली में थोड़ा डिस्क्रिशन भी डाल दीजिए थोड़ा विवेक भी डाल दीजिए यानी कि अगर आपका कठपुतली नचाने वाला कहता है कि सामने वाली कठपुतली को धक्का मार दो तो आपका विवेक क्या कहता है मगर अब कठपुतली में तो विवेक होता नहीं साहब जब कठपुतली में विवेक नहीं होता तो कठपुतली वो कर भी नहीं सकती जो वो चाहती हो अच्छा कभी कभी विवेक है भी तो भी वो अपने विवेक का उपयोग नहीं करती क्योंकि उस कठपुतली को विवेक केवल यह बताता है कि आपको कठपुतली नचाने वाले की बात माननी है तो क्या हम सब ऐसी कठपुतलियां हैं क्या हम सब ऐसी कठपुतलियां बनना चाहते हैं यह एक बड़ा प्रश्न है अब साहब प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न आपको खुद से पूछना है कि क्या आप किसी व्यक्ति की कठपुतली हैं अच्छा चलिए साहब अब एक मुद्दा मैंने आपको दिया सोचने के लिए अब आपको एक और मुद्दा देता हूं मैं अभी अपनी जिंदगी की बात करूंगा मगर पहले मुद्दे आपको सौंप दू दूसरी बात यह है कि आप जिसकी कठपुतली है उसने क्या आपसे कहा है कि मेरी कठपुतली बनिए अगर उसने नहीं कहा तो आप कठपुतली क्यों बन गए आप बिना कहे कठपुतली बन गए अच्छा अब मान लीजिए कि आप बिना कहे कठपुतली बन भी गए तो क्या अगले को पता है कि आप उसकी कठपुतली हैं? अगले को पता है कि आप वही करेंगे जो वो चाहता है पता नहीं साहब अगर अगले को पता नहीं है और आप कुछ ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो आपका विवेक आपसे कहता है कि उचित नहीं है या समाज कहता है उचित नहीं है तो साहब ये तो बात जमी नहीं वो अगला बोलेगा भैया मैंने कब कहा था तो जब उसने कहा ही नहीं और आपने कर दिया क्योंकि आप तो अपने मन में उसको कटपुतली वाला बनाए हुए हैं और खुद को उसकी कठपुतली माने हुए हैं तो जब उसने नहीं कहा और आपने कर दिया तो सवाल यह है कि इसको किसी की गलती कहेंगे या किसी का अभ्यास या प्रैक्टिस कहेंगे क्या बोलेंगे इसको पता नहीं है ना आपको यहां पर एक और बात भी सामने आती है वो है साहब कि कठपुतली वाला जब चाहे तो वो अपनी बात को सुधार सकता है उसको मौका है परंतु जब हम ह्यूमन कठपुतली होते हैं ना तो हमारे पास अपनी बात को सुधारने का यानी जिसे क्या बोलते हैं उसको कह सकते हैं अंग्रेजी में शब्द है मॉडिफाई करने का मौका नहीं होता क्योंकि हम तो कुछ कर चुके कुछ कह चुके तो अब सवाल यह है कि अब यहां पर आप किससे उम्मीद करते हैं कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो कौन उसको ठीक कराएगा आप या कठपुतली वाला तो साहब ये प्रश्न मैं दो आपसे पूछना चाहता हूं मैं यहां पर आपको एक अपने जीवन की कहानी बताना चाहूंगा उसमें देखिए एक सीधी सी बात यह थी कि मैंने बहुत समय तक यह कठपुतली वाला रोल करने की कोशिश की अब आप जानते हैं कटपुतली वाला रोल आप करते क्यों हैं? मैं आपको बताता हूं मैं अपना कारण आपको बताता हूं आप अपना कारण खुद ढूंढिएगा हम मेरा कारण यह था कि मुझे लगता था कि दूसरे व्यक्ति को खुश करना मेरा कर्तव्य है और दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं बता रहा था कि वो कैसे खुश होगा मगर मैं अपने विचार से निर्णय कर रहा था कि अगला व्यक्ति किस बात से खुश होगा और साहब मैं हर समय कोशिश ये करता था कि भैया दूसरा जिससे खुश हो जाए वो मैं वो मैं काम करता रहूं हमारे एक दोस्त हैं मतलब हम लोग साथ साथ काम करते थे एक कार्यालय में तो जब उन्होंने मुझे ऐसा व्यवहार करते हुए देखा तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मतलब मैंने उस समय तो नहीं उस पर ज्यादा वजन दिया मगर बाद में मुझे लगा कि इस बात में बहुत वजन था उन्होंने कहा कि रवि आखिर ये बताओ कि तुम यहां पर एक रोल प्ले करने आए हो यानी कि एक काम एक ड्यूटी निभाने आए हो या पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आए हो यार अपने आप में ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है से बहुत से लोगों के साथ ये होता है जो मेरे साथ हो रहा था हम हर समय एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने की कोशिश करते रहते हैं यानी कि हम अपने घर वालों में भी अच्छे रहें, दोस्तों में भी अच्छे माने जाए परिचितों में भी अच्छे माने जाए मोहल्ले में भी अच्छे माने जाए काम में भी अच्छे माने जाए साहब लोग भी हमें अच्छा समझें हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी अगर कोई हैं तो वो भी हमें अच्छा समझें जनता पब्लिक जिनके साथ जिनसे हम डील कर रहे वो भी मतलब अच्छा समझें मतलब क्या है कि खुश रहे तो आप पॉपुलर हो जाए ना ये आपका उद्देश्य ही यही है अब उसके चलते आपका अपना वजूद एक क्वेश्चन मार्क बनके रह जाता है आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए तो साहब एक ये मेरा एक प्रश्न है जो मैंने अपने साथ देखा पता नहीं सही था गलत था मैं तो आज सत्तर साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी कभी लगता है कि जो मैं कर रहा था वो सही था और कभी लगता है कि जो हमारे मित्र ने कहा वो सही था हम कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने तो गए नहीं थे हम तो एक रोल प्ले एक भूमिका निभाने के लिए गए थे वो भूमिका पता नहीं हमने अच्छी निभाई कि बुरी निभाई मगर भूमिका निभाई और वहां से हट गए और हमारी जगह पर ऑब्वियसली दूसरे लोग आते गए कोई जगह तो कभी खाली रहती नहीं ये तो एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी मतलब दुनिया में वैक्यूम करने के लिए प्रयास करना पड़ता है अदरवाइज वैक्यूम वैक्यूम कभी होता नहीं क्रिएट हुआ वहीं पर कोई कोई ना कोई आके उस जगह को भर देगा तो अब यह भी एक सवाल है अच्छा साहब अब एक और मुद्दा आज आपके साथ साझा कर रहा हूं वो अपने धींगरा साहब की पुस्तक का हिस्सा देने से पहले एक चुके उसी किताब की जैसी बात है तो इसलिए उस बात को छेड़ रहा हूं अभी उसके बारे में लंबी बातें तो शायद अगले किसी एपिसोड में करूंगा एक सवाल होता है अतीत का बोझ हमारा अतीत वो हम पर कितना भारी पड़ता है देखिए अंग्रेजी का एक बड़ा बड़ा अजीब और गरीब शब्द है इफ ओनली मैंने शायद पहले भी आपसे कहा होगा काश एक शब्द है काश शब्द बहुत छोटा सा है इफ ओनली यह बहुत मामूली सा शब्द लगता है मगर हमारी पूरी जिंदगी के रास्ते बदल जाते हैं इस इफ ओनली में आप अगर जो सोचिए देखिए तो हम अपने बारे में जब सोचते हैं ना तो हम अक्सर यह सोचते हैं अगर ऐसा होता या अगर हमने ऐसा नहीं किया होता या अगर हमने ऐसा किया होता मसलन मैं आपको अपना उदाहरण बता सकता हूँ मैं एक शाखा में था मतलब विदेश की शाखा में था और केंद्रीय कार्यालय से एक अधिकारी ने फोन किया कि आप अपना रिकमेंडेशन बनाकर भेजिए कि साहब ये शाखा बंद कर देनी चाहिए तो मैंने उनको एक भले मानुस की तरह समझाने का प्रयास किया फोन पर जितना आप समझा सकते हैं उस दस बारह पंद्रह हजार किलोमीटर की दूरी से कि भैया ये तो निर्णय उचित नहीं है ये तो बात गलत है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं नजर आ रहा है अब साहब वो अड़ गए कि बोले कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? और अल्टीमेटली उस दस पंद्रह मिनट की बात के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको निर्देश दे रहा हूं कि आप अपना रिकमेंडेशन बनाकर भेजेंगे क्योंकि यह फलाने अधिकारी का आदेश है मैंने कहा मतलब अब मैं आपको वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा परंतु केवल इतना ही कहूंगा कि मैंने उनसे यह कहा कि आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में शायद ही कोई हो जो इतना समझाने के बाद भी बात को नहीं समझ रहा है साहब शायद मेरे उस एक उस एक शब्द के कहने के कहने तरीके या शायद शब्द के इस्तेमाल से मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उसके बाद मुझे फॉरेन पोस्टिंग भी खत्म हो गई और उसके बाद मैं जो मेरी नौकरी के शायद पंद्रह तेरह साल जो बच्चे तेरह बारह साल बच्चे थे वो बारह साल में कोई पदोन्नति भी नहीं हुई और मतलब अधिकांश लोग जो थे उनको चूंकि ये बातें पता चलती रही तो वो मुझसे नाराज भी रहे अब मैं जीवन के इस संध्या काल में अक्सर सोचता हूँ कि शायद अगर मैंने उस क्षण में उनसे ऐसा न कहा होता तो जिंदगी कहां होती अब सवाल यह है कि ऐसे गलतियां काश यानी इफ ओनली कितने सवाल हो सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो या अगर ऐसा ना होता तो आप सोचिए कि मतलब कहानी में अगर सोचे अगर टाइम मशीन होती तो हम शायद समय में पीछे जाते और इफ ओनली वाली बात को हम ऐसे कह सकते थे कि भाई इसको बदल दो पता नहीं साहब मैं जानता नहीं ज़रा सोच कर देखिएगा चलिए इफ़ ओनली पर फिर बात करेंगे अभी इस वक्त हम ढिंगरा साहब की पुस्तक से एक किस्सा निम्मी का निम्मी एक पुराने ज़माने की बहुत बड़ी मतलब मशहूर और मरूफ एक्ट्रेस हैं जिनको हमारी उम्र के लोग शायद अच्छी तरह से जानते हैं मगर वो सच बात यह है कि हमसे भी थोड़ा पिछले काल की हैं तो साहब उनकी कहानी शुरू होती है निम्मी एक दौर ये भी निम्मी के नाम से अब दिल में घंटियां नहीं बचती पर जिनकी उम्र थोड़ी अधिक है वो जानते हैं कि एक जमाना वो भी था जब निम्मी की तस्वीर देखते ही लाखों जवान दिलों पर बिजलियां कौंध जाती थी हिंदी फिल्मों के महानिर्देशक महमूब खान की पहली ईस्टमैन कलर फिल्म आन उन्नीस में रिलीज हुई थी इसके निम्मी और हीरो दिलीप कुमार थे इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे फिल्म का एक सीन है निम्मी घोड़े पर सवार मधमाती इठलाती हुई जब लॉन्ग शॉट से मेन फ्रेम में आती है और अपनी सहेलियों के बीच घोड़े से उतरती है तो पूरा हॉल सीटियों से गूंज उठता है और उसके बाद उनका झूमते इठलाते हुए गाना आज मेरे मन की सखी बांसुरी बजाए कोई प्यार भरे गीत बार बार गाए कोई एक रोमानी माहौल पैदा कर देता है आन फिल्म की रिलीज के समय हमारे लेखक केवल वर डेढ़ वर्ष के थे आन बरसात दाह ये सब फिल्में उनका कहना है कि उन्होंने काफी बाद में देखी और इन सबकी हिरोइन निम्मी थी इसी निम्मी से अब मैं लेखक के शब्दों में बोल रहा हूं इसी निमी से जनवरी 1991 में मुंबई के पांच सितारा होटल जुहु सेंटर में एक फिल्मी मुहूर्त में अजीब ढंग से मुलाकात हुई। कुमार, द्वारा कुमार कोहली अपने बेटे अरमान कोहली को इस फिल्म में बतौर हीरो लॉन्च कर रहे थे फिल्मी सितारों की भीड़ पृष्ठ भूमि में समुद्र की उफनती लहरें ऊपर से चांदनी रात और इसके साथ ही, ही आयातित विदेशी मदिरा की अनवरत धारा ऐसे में कुछ ज्यादा पार्टी का एक राउंड लेने के बाद पत्नी को सफेद साड़ी पहने एक अधेड़ महिला के पास बैठाया कि उसे कोई कंपनी मिले महिला से शिष्टाचार में एक आध मिनट की बात की तो लगा कि यह कोई जानी पहचानी सूरत है शायद गुजरे जमाने की कोई हो, आखिर पूछी लिया, बड़े अदब से वो बोली जी मैं निमी रजा हूं से निकला अरे वो बरसात हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का दाग ए चांद, मैंने तुझ जैसे हजारों चांद देखे हैं तुझमे तो दाग है मैंने बेदाग देखे हैं वाली निम्मी माफ कीजिएगा क्या खूबसूरत है कि आपसे ऐसे मुलाकात हुई खिल कर सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग को यह नागवान गुजरा भड़क उठे और तलकी के स्वर में बोले मैं अली रजा हूं मशहूर राइटर अली रजा मैंने उन्हें देखा अनसुना कर दिया पत्नी भी निम्मी की प्रशंसा की दृष्टि से उनको देख रही थी उसके पिताजी ने भी निम्मी की मशहूर फिल्में आन दाग बरसात आदि देखी थी निम्मी भी सहज ढंग से बतिया रही थी हंस रही थी अली रजा से और बर्दाश्त नहीं हुआ वो गुस्से में बोले आपको दूसरे की बीवी से इस तरह बेबाकी से बातें नहीं करनी चाहिए शराब हम दोनों को किक कर रही थी मैंने पलट कर कहा ये आपकी बीवी होने के साथ साथ अपने जमाने की मशहूर हीरोइन भी हैं इस पर अली रजा और भड़क गए और तू तो मैम से बात बढ़ते हुए गाली गलौज तक आ गई कुछ लोग वहां इकट्ठे होने लगे शराब अपना रंग दिखा रही थी अली रजा अपने फिल्मी डायलॉग मार रहे थे तुम्हारी बीबी बहुत सुशील है पता नहीं तुम्हें क्यों निभा रही है तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है वरना तुम्हारे जैसे के साथ कोई कैसे रह पाएगा अब तक अब मेरी बारी थी रजा साहब मैंने आपकी तरह सुविधा सुविधानुसार अपने कैरियर के लिए हीरोइन का हाथ नहीं थामा है मैंने बाकायदा शादी की है वो संस्कारशील हिंदू नारी है बस साहब इसके बाद फिर गर्मा गर्मी बढ़ती गई निम्मी उन्हें चुप कराने में लगी थी तथा मुझसे भी चुप रहने की गुहार कर रही थी इधर मेरी पत्नी मुझे खींचकर अन्यत्र ले जाने का प्रयास कर रही थी हम जोश खरोश से एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोपण कर रहे थे वातावरण काफी दूषित और कसैला हो गया अंततः किसी तरह लोगों ने हमें शांत किया अगले दिन नशा करने पर मैंने महसूस किया मुझे इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए था फिल्मों में तो तो लोग टिकने के के लिए क्या-क्या समझौते करते हैं इन्होंने तो सिर्फ शादी की की है है दो दिन बाद रजा की माफी मांगती हुई चिट्ठी आई वो इसी संस्मरण के साथ छपी और साहब यहां पर वो चिट्ठी है पर मानना पड़ेगा तथा कथित संभ्रांत पृष्ठभूमि के फिल्मी लेखकों का अहम काफी थोथा और घटिया होता है। है। घटना उसका एक उदाहरण पर अली रजा की इस बात से मैं प्रतिशत सहमत हूं कि अगर मेरी पत्नी साथ देती तो मैं मुंबई में नहीं रह पाता और ना ही यह सब लिख पाता लगातार कई कई रातें देर तक जागते हुए मेरा फिल्मी पार्टी से लौटने का इंतजार करना मन की पीड़ा को न कहना फिर लिखते समय सहयोग करने ये सब महसूस करने की बातें हैं पर आज लिख रहा हूं ताकि सनद रहे निम् के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई और वह अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद कितनी सलीकेदार और तमीजदार थी पीछे नसरीन मुन्नी कबीर द्वारा निर्मित निर्देशित एक खूबसूरत वीडियो लता इन हर ओन को दोबारा देख रहा था इसमें जब निम्मी के द्वारा पर्दे पर हवा में उड़ता जाए फिल्म बरसात का दृश्य गीत आया तो पूरा किस्सा आंखों के सामने घूम गया वाकई कभी कभी असली जिंदगी की रील फिल्मी कहानी से कहीं अधिक नाटकीय और दिलचस्प होती है निम् से मुलाकात का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है ग्रेट। का वर्ष आयु में में 25 मार्च 2020 को मुंबई निधन हो गया. तो दोस्तों आज की बात, सिर्फ इतनी ही। आज यहीं पर बात समाप्त करते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे आपने समय दिया अपना उसके लिए आपका आभारी हूं मैंने जो कहा उस पर विचार करिएगा और बातें करते रहिएगा क्योंकि बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार पिया ना होते मैं ना होती कौन? प्यार थे किसकी धुन पर दिल का साज बजाता कौन हो दूर दूर जिस चमन से गुजरी गाती जाए बहार बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधी सच बतला तू नाचे किसके लिए बाबरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी बाँधी मैं नाचूँ अपने पिया के लिए आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ